हाँ यही हाँ चालीस हो गया था। आगे अगले इकतालीसवा तो है कृष्ण अधर्मा कुलस्त्रिया कुल हे कृष्ण अधर्मा अधर्म की वृद्धि हो जाने से कुलस्त्रिया स्त्रिय कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, युद्ध होने से क्या होता है कि पुरुष सब मारे जाते हैं और तो स्त्रियॉँ बच जाती हैं स्त्रियाँ बढ़ जाने से क्या स्वेच्छाचार हो जाता है उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है ना पुरुष रहने से थोड़ा नियंत्रण रहता है तो स्वेच्छाचार बढ़ जाता है और स्वेच्छाचारिका बढ़ जाने से स्त्रियाँ दूषित हो जाती है वैसे पुरुष भी दूषित हो जाते हैं अगर पुरुष प्रधान समाज रहा है तो स्त्रियों के आरोप ज्यादा लगाए गए हिंदू शास्त्रों में दोष दोनों के होते हैं स्त्री का भी दोष होता है पुरुष का भी दोष होता है दोनों समान रूप से दूषित होते हैं पुरुष प्रधान समाज है तो स्त्रियों का ही ज्यादा निर्णय दिया गया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 कह रहे हैं विष्णु वाष्णे कहा गया है नाषण स्त्री सुन शरा जायते स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है स्त्री सु दुष्टाशु स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर जाये वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है वर्ण शंकर संतान से क्या होता है तो बताते हैं शंकर नरकाह एव कुलना नाम क्या कुल से वर्ण शंकर संतान देखो च्याय यदि आरम्भ में करेंगे क्या शंकर और वर्ण शंकर संतान कुलखना नाम कुल से नरकाह कुल घातियों के कुल को नरकाय एवं नरक ले जाने का ही कारण बनती है च्यान्वय हमने आरम्भ में करके बताया क्या और शंकर वर्ण शंकर संतान कुलघातियों के कुल को जो अपने कुल का घात करते हैं ऐसे कुलघातियों के कुल को नरक में ले जाने का ही कारण बनती है और चाक करें तो लगाइए फिर कैसा होगा शंकर नाम चाकुल से नरकाय हो शंकर कुलग्ना नाम चयाकुल से नरकाय ये हो वर्ण शंकर संतान कुल को कुल कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती है कुलघातियों को और कुल को न तो कुल घाती हो गया और दूसरा कुल क्या उसके बाद वाली संतान ठीक है कुल का घात करने वाला कुल हो हुआ और बाद वाली संतानों को कुल कह दिया। और जब पहले वाले भी कुल में आ गए कि तो उनको भी कोई उनके पिंड और उदक उनको प्राप्त नहीं होगा ऐसा तो कुल आगे पीछेगा दोनों तरह से लगा सकते हैं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 प्राप्त न हो और उदक प्राप्त न हो पिंड पिंड क्रिया और उदक क्रिया जिन पितरों को न प्राप्त हो उन्हें क्या कहेंगे क्रिया लुप्त पिंड उदक क्रिया ये पितर पतंती करते कौन कुल घातियों के लुप्त पिंड तथा उदक क्रिया वाली पितर अपने स्थान से प्रतित हो जाते हैं ऐसा है ना पिंडदान और जलदान की प्रथा हिंदुस्तान में है हिंदू धर्म में है कि पितरों को पिंड देना चाहिए उनको देख करके जल देना चाहिए और वो किसी भी योनि में होते हैं उनको प्राप्त होता है कैसे तो प्राप्त होता है अरिमा आदि आठ प्रधान पितृदेवता है ये पितृ देवता स्वर्ग में रहते हैं तो जो भी कोई व्यक्ति पिंडदान करता है जल दान करता है, करता है तो पितृ देवता उसके पास से पहुँचा देते हैं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 यही है ना गोत्रत्व आगे हाँ? बोला करो तो फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा हमको आप लोग बोलेंगे नहीं तो हमको पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा तो बताएंगे नहीं ज्यादा बातें अपत्यम प्रवृत्ति गोत्रम है ना ये क्या है कि पौत्र आदि जब अपत्यत्व विवक्षित है तो गोत्र संज्ञा होती है ये यह है यहाँ पर देखना जैसे कोई एक कोई मूल पुरुष है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 पुत्र की गोत्र संज्ञा नहीं होती है है ना? तो ये गोत्र वाले कौन होंगे से आगे वो जो उसका पुत्र है सात चार तो वो गोत्र उसके भी तो अब यहाँ पर ऐसा समझना है आपको कि जैसे कि कोई भिन्न भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष ने विवाह किया ठीक है तो जो संतान उसक हो गयी वो पहले वाले कुलसी नहीं रहे मतलब वो अपने पिता के कुल की नहीं।, नहीं रही, तो जब पिता के कुल की रही नहीं तो वो संतान एक तो पिंडदान करेगी नहीं यदि पिंडदान करे तो पहले वालों को प्राप्त है, ठीक है पहले वालों को नहीं प्राप्त होगा क्योंकि उनके कुल की नहीं रही अच्छा अब आप देखिएगा तो पहले वाले को नहीं प्राप्त होगी पिता को भी नहीं प्राप्त होगी वर्ण संतान से पिता को भी पिंड नहीं मिलेगा अब किसको मिलेगा ये देखना किसी को नहीं मिलेगा फिर जो मान लीजिए एक वर्ण संकर संतान आई फिर उसका पुत्र हुआ और फिर एक क्या हुआ पौत्र हुआ पौत्र तो वर्ण संकर के बाद जो ये पौत्र हुआ ना तो यहाँ से फिर क्या है कि एक अलग शुरू हो जाएगा गुणेगा इसका वर्ण संकर वाले का इसका एक अलग शुरू हो जाएगा और जब अलग शुरू हो जाएगा तब क्या होगा कि ये जो ये जो करेगा ना पौत्र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 श्रद्धा भक्ति की बात है श्रद्धा भक्ति जिसे हो तो मिल भी सकता है लेकिन प्राय नियम नहीं है इसलिए ऐसा कहा गया है ना अपने गांव वालों को भी देने को कहा दिया है और गीता प्रेस का एक कल्याण अंक में उसके किया है पर लोग और सुंदर जन मानते है हाँ उसको पढ़ कर दे बहुत लोग उधर गया में गए हैं श्राद्ध करने पिंड करने तो कुछ लोग मिल जाते हैं हमको भी दीजिए तुम कौन हो बोले तुम्हारे गाँव के हम व्यक्ति है इतने वर्ष पहले हमारा शरीर छूटा था कोई अभी तक आया नहीं आपकी दे दीजिए ऐसा बड़ी महिमा है पिंडदान की उदक दान की इस परंपरा को कायम रखना चाहिए आधुनिकता की हवा में इसको छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना नहीं है बद्रीनाथ जैसे देखना बहुत लोग वहाँ पे करते हैं कितनी भिड़ लगी रहती है बद्रीनाथ भगवान पितरों के देवता है सब वो सबको सबका उद्धार करते हैं पर ये सब करना चाहिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए सब काम तो आप समझिए लुप्त पिंड उदक क्रिया है ना पिंडदान और उदक दान थे क्यूँकी ऐसा अर्थ करते वर्ण संकरा नाम नहीं हाँ ठीक है वर्ण संकरों, संकरों के पितर वर्ण संकरों के पितर कैसे लुप्त हुई पिंड पिंड और उदक क्रिया वाले क्योंकि ऐसा लगाना है क्योंकि लुप्त हुई पिंड और उदय क्रिया वाले वन संकरों के पिथर ये ठीक रहेगा लुप्त हुई पिंड और उदक क्रिया वाले वन संकरों के पितर पतंत है अपने स्थान से पतीत हो जाते हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है अपने स्थान पर सुखी नहीं रह पाते हैं और औन्नति हो जाती है उनकी अब तो पिंड उदक ठीक मिलता रहे तो उनको बहुत सुख मिलता है फिर वो आशीर्वाद देते हैं तो भी पसंद रहती है उनके आशीर्वाद से तो ये सब जारी रखना चाहिए काम आज देखेंगे परलोक और सुंदर जन्मांग गीता प्रेस का पठनी है उसको पढ़ना चाहिए देखिए दो सही दे ही कुल नाम वर्ण संकर शंकर कार्यकते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वत इसीलिए वर्ण संकर की निंदा भी, भी गई है मनुस्मृति में बहुत सारी जातियां वर्ण संकर बताई भी गई हैं चलिए आगे दो सही एक नीचे है कुल धर्म क्या अन्वय लगाएंगे वर्ण संकर शंकर कार्यक्री दो सही कुघना नाम शाश्वत कुल धर्म या जाति धर्म उत्साह वर्ण संकर कार्यकोषण संतान को उत्पन्न करने वाले या वर्ण संकर संतान को करने वाले एक दोष ही इन दोषों से वर्ण शंकर संतान को करने वाले इन दोषों से तो यहाँ अर्जुन बोल रहा है ना अर्जुन ही कह रहा है ना तो ये दोष क्या है कि तो जो युद्ध भी है ना युद्ध में सब मारे जाएंगे पुरुष मर जाते हैं इसलिए स्त्रिया है, है स्वेच्छाचारिणी हो जाती है होती हैं, तो यही सब बता रहे वर्ण शंकर वर्ण शंकर संतान को करने वाले एक ही दोष ही इन दोषों के कारण कुल अघ्ना कुल घाटियों के शाश्वताह कुल धर्मांश्वत अर्थ सदा से चले आए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 और और जब ये युद्ध में पुरुष मर जाएंगे तो फिर कोई आगे बताने वाला भी नहीं रहेगा कौन बताएगा जब वृद्ध लोग चले जाएंगे मरकर युद्ध में ये सब कारण है लग जाएगा जायेगा वर्ण शंकर संतान को करने वाले जो दोष है जिन दोषों के कारण वर्ण शंकर संतान है हो जाती है ना पुरुषों का अभाव हो जाना और तो स्त्रियों का स्वेच्छाचारिणी हो जाना ये सब है ना पुरुष नहीं रहेंगे घर में ऐसा दोष दोनों का होता है अब देखेंगे वर्ण संकर कार्य ही ऐसे ही दोष ही वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करने वाले या वर्ण संकर संतान के कारण वर्ण संकर संतान के कारण एक दोष इन दोषों से कुल कुलघातियों के सदा से चले आए कुल धर्म क्या जाति धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं आगे देखना उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासुमा जनार्जना हे जनार्जना उत्सन्न कुल धर्मान मनुष्य नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य उत्सन्न कर कर्थ नष्ट जिनके कुल के धर्म में नष्ट हो गए हैं नष्ट हुए नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का नरके नियतम वास भवती यह नियतम कर्थ निश्चित रूपे अणे नरक में निश्चित रूप से वास होता है नष्ट हुए कुल नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का नष्ट हुए कुल के धर्मों वाले मनुष्यों का।, का या जिनके कुल का धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का नरके नियतम वाचता भवती नरक में निश्चित रूप से वास होता है कहीं कहीं अनियत अनियतम ऐसा भी पदच्छेद मिलता है जब अनियतम पदच्छेद होता है तो क्या अर्थ होगा अनिश्चित काल तक वास होता है क्या अर्थ होगा अनिश्चित हाँ बहुत लंबे समय तक आपके का नियतम कर् होता है अनिश्चित काल तक वास होता है जब अनियतम पर अनुश्रुम ऐसा हमने सुना है, है अर्जुन बोल रहा है लग जाएगा जनार्जना कुल धर्म मनुष्य नाम नर के नियतम वासा भवती अनुसूश्रुम ऐसा हमने सुना है हमने अनुसूश्रुम सुना है अनुना पश्चात जैसा परंपरा से सुना है इसके लिए अनुसूश्रुम है लगाइए इसको अहो बत महत्म कर तुम व्यवस्थित यहाँ देखेंगे अहा अहो अहो है ठीक है अहो बत है यहाँ पर खेद अर्थ में अव्य है या शोक अर्थ में अव्य है अहो शोक है अहो शोक है शोक है तो देखना पाप करने का निश्चय हैं कि हमने बड़ा पाप करने का क्या अर्थ है का करने का निश्चय किया है अहो अहोक है अहो शोक है कि वहात पापम कर्तुं तुम कि हम सबने बड़ा पाप करने का निश्चय किया है बड़ा पाप क्या कुल महापाप कुल महा महापाप करने का निश्चय किया है ये ये है। और से ही सब ये बता दिया, कुल धर्मासनातना है अरे श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया अर्जुन के पूरी गीता में कुछ उत्तर दिया ही नहीं राज्य सुख लोवे ना हंतुम स्वाजन मुद्यता है। जो यत है ना यत यथ कर जो यथ का स्वजन उद्यता जो। जो राज्य सुख लोभ है न राज्य के सुख के लोभ से या राज्य सुख के लोभ से राज्य सुख का अर्थ राज्य से प्राप्त होने वाला सुख राज्य से प्राप्त होने वाला सुख तो राज्य से प्राप्त होने वाले सुख के तो लोभ से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 दंड देना चाहिए कि नहीं देने देना चाहिए देना चाहिए इसीलिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लगाया है कर्तव्य में उसको। यदि माम असस्त्रम यदि माम यदि मतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणय धारतराष्ट्राहे हन्यु तद में भवे यदि माम अशस्त्र आपृतीक्रपाणय धारतराष्ट्रे हु हनु तद मे हनु तद मे क्षेमर भेत यदि माम अशस्त्र आप्रीकार वो बोला है ना कि वे फिसीर में से रहा है तो बोलता है यदि यदि शस्त्र रहित और आप प्रतिकारम करते सामना न करने वाले या मुकाबला न करने वाले वो मुकाबला नहीं करना चाहता है युद्ध में यदि शस्त्र रहित और मुकाबला न करने वाले माम मुझे शस्त्र रहित और सामना ना करने वाले मुझे शस्त्र प्राणया विशेषण है है ना शस्त्र पाणी में है जिसके की शस्त्रधारी धित्राष्ट्र के पुत्र रणे हन्यू रण में मुझे मार डाले रण में मुझे मार डाले यदि शस्त्र रहित तो कौन अपने को बोल रहा है ना अशस्त्र अस कारम ये माम का विशेषण है विशेषण और विशेष में समान विभक्ति और समान वचन होता है तो यहाँ पर माम के विशेषण क्या है असस्त्र और आप्रतिकारम माम भी द्वितीय विचनांत है और असस्त्र कैसे विशेषण द्वितीय एक विचनात है ये माम के विशेषण है और धात प्रथमा को उपचना है तो शस्त्र या उसका विशेषण हो गया प्रथमाचना यदि शस्त्र रहित और मुकाबला न करने वाले मुझे शस्त्रधारी धित के पुत्र रण रण में मुझे मर डाले तद कर मैं क्षेमतरम भवे तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा यदि वो मर डाले तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा लड़ना नहीं चाहता इसलिए ऐसी बात है <laughs> लड़ना नहीं चाहता यही बात है इसलिए कुछ को कुछ भूलना है देखेंगे एवं उक्वा अर्जुन संख्ये रथोप रथोपस्थ्य रथोपस्थ्य ऐसा पदच्छेद करना उपाय विषक सपनी विधान से रथोपस्थ्य विसृज ससरम शोक तो संविघ्न मानस संजय हुआ ना छः संजय बोला अब संजय बता रहे हैं कि राष्ट्र को फिर क्या हुआ एवं उक्त अर्जुन एवं उक्वा अर्जुन अन्वे देखेंगे संखे अर्जुन एवं उक्त संखे अर्जुन एवं उक्वा ससरम चापम विसोक संविघ्न मानस रसोपस्थे उपाविशत संख्य युद्ध युद्ध युद्ध में अर्जुना एवं उक्ता अर्जुन ऐसा कहकर युद्ध में अर्जुन ऐसा कहकर ससरम चापम ए, ससरम करते बाण सहित चापम करते द, द, द, क्या है ना? कर तो ध्यान देना की ससरम चापम ससरम करते बाण सहितम बाण सहित धनुष को छोड़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 अच्छा इति श्री महाभारते सत्यायाम संहितायाम वैया शिक्यामी सुमणि श्रीमद गीताया महाभारत का है इसको सतसाह भी कहते हैं क्योंकि सौ सहस्र श्लोक पहले थे ऐसा कहा जाता है इसमें तो सत शाहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है सत सहस्र श्लोक कि अभी तो इतने नहीं है ना नहीं। हाँ ऐसा कहते हैं और व्यास व्योग के द्वारा इसलिए इसको वही कहते हैं महाभारत संहिता को और इसके भीष्म गीता लिखी है भीष्म गीता है और ये भी क्या है कि उपनिषद उपनिषद के समान दर्जा है गीता का उपनिषद के समान ये महत्वपूर्ण है और ये ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र कहा गया गीता को ध्यान रखना योग शास्त्र योग जो है ना परमात्मा से मिलाने वाला शास्त्र है ये जो और श्री कृष्णार्जुन संवाद है और ये प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग यहाँ योग शास्त्र है हर अध्याय का योग परक नाम है तो अर्जुन विषाद योग है अर्जुन के विषाद का वर्णन इसमें है अब कुछ शब्दों की भी उत्पत्ति देख लीजिए मधु नामकम दैत्यम सूदयति अच्छा तो पीछे आ जाना कुछ लोग मधुनामानम दैत्यम सूदयति यहाँ तो पीछे भी बैठ सकते हैं आप लोग लिखिए मधु क्या या लिखा मधु दैत्यम सूदयति विनाशयति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 है ना से बना है अच्छा कल जनार्दन बताया था ना ये कौन लिख लेना जनार्दन का पापिनम अर्दयति दंडयति दंडियती जनार्दन हा। क्या जनम पापिनम अर्दयति दंडयति इति जनार्दन है जन्म का क्या अर्थ है पापीनम यहाँ जन्म से तो लेना पापी जन्म है ना न जन्म पापीनम पापीम पापी के अपेक्षा पापी जन्म लिखना और अच्छा रहेगा जन्म पापी जन्म जनमयत दंड जनार्दन ये पापी जन को दंड देते हैं इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं और एक और लिखिए जनई ही अर्द्यते जनई ही अर्द्यत इति जनार्दनः जन ही अर्द्य याच्यते इति जनार्दनः जिनके मनुष्यों के द्वारा अर्द्यत करते याच्यते कि मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी होते हैं मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी होते हैं इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं मतलब मनुष्य की प्रार्थना करते इसलिए क्या कहे जाते हैं मनुष्यों के द्वारा प्राथनी है इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं अच्छा तो ये जन्म जन्म अर्द्व जनार्दन है जन जन्म का नाश करता है जन्म जन्मनी जनमानी जन्म नहीं, जन्मानी। नहीं।, जन्म, नहीं। जन्म, कर जन्म कर दिया था कल जन्म, जन्म अर्द्वी तो जन्म का अर्थ जन्म कर्थ कल मनुष्य नहीं किया था बल्कि जन्म कर दिया था अच्छा। है ना? जन्म अर्थ कल क्या बताया जन्म क्यों जन्म का विनाश करता है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 गा, गावो वेद गिरा प्रोक्ता क्या गावो वेद गिरा प्रोक्ता गोविंद तत्सुपाल आते क्या गावो वेद गिरा प्रोक्ता गोविंद तत्सुपाल आते यहाँ गावा करते वेद गिरा मतलब वेद वचन वेद वचन को क्या कहा गया है गावाह गौ गाव गावा, गावा तो वेद वचन को कहा गया है गावाह और तत्पालनाथ गोविंद उनका सुपालन करने से गोविंद कहे जाते हैं उनका सुपालन करने से क्या कहे जाते हैं गोविंद कहे जाते हैं अच्छा बिंदु बनेगा वो भी बनेगा वो भी बनता है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 प्रार्थना को प्राप्त करते हैं या प्रार्थना को स्वीकार करते हैं भक्तों है। की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं कर लबते, लबते कर प्राप्त करना या स्वीकार करना भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं इसलिए गोविंद कहे जाते हैं और देखिए अच्छा रसातल में पृथ्वी गई थी तो भगवान ने उद्धार किया उसको लाकर ऐसा लिखना है ऐसा एक और गाम पूर्व नष्टाम नष्टाम विन्दते गा विन्दते धरणी इति लोविंद तो क्या हुआ यहाँ क्या लिखा आपने तो यहाँ ध्यान देना गांव की गोविंदा शब्दों पर ध्यान देना गांव विदा गांव कर् यहाँ पर क्या है पूर्व धरनी कर्त लगते की पूर्व से नष्ट हुई या पूर्व से डूबी हुई पृथ्वी को प्राप्त करते नष्ट हुई यार फसल में चली गयी थी ना तो उसको नष्ट हुई कहेंगे या डूबी हुई कहेंगे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 इति गोभी वेदांतवाणी गो भी गोभी वेदांतवाणी भी क्या वेदांत वाक्य ही कर लेना कठिनाई लगे तो उसे वेदांतवाणी भी वेद्य गोविंद यहाँ गोभी का अर्थ वेदांत वाणी भी कि वेदांत वाक्यों के द्वारा जाने जाते हैं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 ऐसा कई है इतने पर्याप्त है अब देखिए दूसरा अध्याय हुआ हो प्रथम अध्याय में आइए अध्याय भगवत गीता में तो समझ बताया था तो श्रीमान जासो भगवान श्रीमद भगवान हाँ। और श्रीमद भगवता गीता गीता या उपदिष्टा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 श्रीमद भगवती चासा गीता ऐसा कर्म नारे भी किया जा सकता है अच्छा श्रीमती चासा भगवती श्रीमद भगवती पहले कर्म नारे हो गया और श्रीमद चासा गीता ऐसा बाद में भी कर्म नारे कर्म नारे गर्व कर्म नारे समाज अब सुनाई देता है कम सुनाई दे तो यहाँ आ जाइएगा यहाँ जगह पीछे बैठ सकते हो बाहर बैठने में सुविधा है कहीं भी बैठ सकते आगे पीछे अच्छा एक बार तो लघु कोमी पढ़ाते थे सत्तर से ज्यादा विद्यार्थी थे तो हम बोले जैसे बंदर चारों तरफ बैठते हैं ना तो वही बंदर चारों तरफ बैठ जाएगा ऐसा हो गया यह, यहां पढ़ते थे वो गिर गया वो बहुत पुरानी बात है ध्यान देना अब आएंगे दूसरे अध्याय में देखो द्वितीय संजय उचा इसके भी पांच श्लोक पड़ जायेंगे मधुसूदन कुत भगवान उचा कुत विषम समुपस्थित आदि अर्जुन शुद्रम हृदय कौर्बल से जो ठीक परम तपा कथम भीष्मे द्रोणम च मधुसूदन विषु प्रतिसाई पूजा सूदन गुरून हमु प्रदि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 मधुसूदन mm -hmm. लगाइए जी तथा अश्रपूर्णाकुलेक्षण कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण कृपया आविष्ट विशीद तधुसूदन इदम वाक्य उवाच लगाइए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 तथा कृपया विष्टम या कृपया करते करुणया करुणा से युक्त करुणा से है युक्त करते, करते हुए या करते हुए तम है उस अर्जुन को तम से क्या लेना अर्जुनम ये सभी अर्जुन के विशेषण है तथा ये अश्रुपूर्णाकुले क्षणम आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले करुणा से युक्त तथा विषाद करने वाले या शोक करने वाले तम उस अर्जुन को मधुसूदन इदम वाक्य उबास्य भगवान मधुसूदन ने यह वाक्य कहा भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा लग जाएगा अन्या देखेंगे तथा अश्रुपणाकुले क्षणम कृपया आविष्टम विषिदूदन इदम वाक्यम उबास्य हो गया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 नीचे क्या है अनारिजुष्ट अस्वर्गियम अकीर्तिकरम अर्जुन अर्जुन संबोधन है सर्वप्रथम अर्जुन का अन्वय करना कि हे अर्जुन अब एक।, एक मिनट हाँ ये अलग अलग पद नहीं है कसमलम एक ही पद रखना है ना अलग अलग पद नहीं कसमलम एक, एक ही पद है ठीक है दिलाया आपने कसमलम एक ही पद है कहमलम ऐसा पद अच्छेद नहीं हो सकता है कसमलम एक पद है लगाइए अर्जुन अब पर ध्यान देंगे विषमे अर्जुन विषमे अनाजुष्ट अस्वर्गम अकीर्ति करगम की कुत समुपस्थित लगाइए अर्जुन हे अर्जुन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 अकीर्ति कर्म करत है कि अकीर्ति को करने वाला अपयस को करने वाला ए? कोई कर्तव्य पालन के समय इतना बड़ा युद्ध के लिए सभी लोग इकट्ठा हो और वहां इस रहा है तो उनको मिलेगी बाद में अखीर्थी सब अपना हो जाएगी ए? इतना बड़ा वीर बनता था और मौके पर देखो कैसा रोने लगा अब की जाएगी तो अकीर्ति कर्म कर अपियस को करने वाला कसमलम का क्या अर्थ है इदम कसमलम यह शोक हाँ यह शोक मोह कुछ भी करना है ना यह मोह तो मुंह के विशेषण क्या हो गए अनारिजुष्ट अस्वर्गी मतलब वे महापुरुषों के द्वारा स्वर्ग का विरोधी और को करने वाला इदम कस्मलम यह यह कुता उपस्थितम ये तुझे कहाँ से आ गया तुम्हें कहाँ से आ गया ये भगवान तू बोल रहे हैं तुम्हे कहाँ से आ गया पता ये कैसे हो गया तुमको अच्छा को कैसे हो गया और भगवान क्या बता रहे हैं देखिए तुमको कुटा मतलब किस कारण से आ गया कह सकते हैं ना ये मोह तुझे कहां से आ गया या किस कारण से आ गया किस कारण से आ गया कुटा करता है ना या पंचमी कर्थ में है अब आगे देखेंगे क्लेवियम मास में गार्थ है न एत न एत न एक उपपद्युद्रम हृदय दौर्बल त्यक्त परमा यह गमह कहाँ का रूप है बोलो लगा रहे किस पुरुष का है मध्यम पुरुष एक भी जनता का और यहाँ पर अट्ठ का क्यों नहीं हुआ ना, मांग, मांग, मांग योग है ना मांग के योग में क्या होता है हाथ और आठ का नहीं।, नहीं होता है तो यहाँ माँ का माँ है ना ये माँ इसमें गमा गो बीच में अच्छा लगाया है नहीं तो कोई सोचता सवर्धी हो गया गमा था है? <laughs> ये है इस स्मोत्रीचा ऐसा भी है कुछ हाँ स्मा है ना यहाँ पर तो लगाइए इसको कैसे लगाएंगे पार था ये ये समूहन है, प्रथा कुंती का एक नाम प्रथा है का पुत्र होने से अर्जुन को पार्थ कहा गया तू नपुंस नपुंसकता को मत प्राप्त हो भी कहते हैं नपुंसकता को क्लीब कर्त अर्थ होता नपुंसक और क्लीबस्य भावा क्लब्यम मतलब नपुंसत धर्म को क्या कहेंगे नपुंसत्य कर्म को कहेंगे क्लब्य है अर्जुन तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो नपुंसकता को मत प्राप्त हो मतलब तो नपुंसक जैसा आचरण मत कर नपुंसकता को मत प्राप्त हो या कायरता को मत प्राप्त हो ऐसा हे पार्थ तू नपुंसक तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो एकद नपुंसक जैसा का, काम कर रहा है ना जिसे कोई सामर्थ्य नहीं हो ऐसा बात कर रहा है इसलिए भगवान ने उसको ऐसा बोल रहे हैं समझा रहे हैं एत वही ना उप देते कौन ये कायरता क्लैव्यत से क्या लेना है क्लब ये नपुंसको त्वी न उपद्यते नहीं पाता है ये है या परम तपा हे परम तप परम शत्रु नेतापयति संतापयति परम तपा कि मतलब शत्रुओं को जो संताप देता है उसे परम तप कहते हैं तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं परम तप की हे परम तप क्या पराण शत्रुन तापयति संतापयति भी परंत का है, यती, यती है। कि हे है परंत काम हृदय दुर्बल्यम हृदय से दुर्बल्यम क्या होगा हृदय दुर्बल्यम और कर्म समास में पूर्व पद का ये तत्पुरुष समास में पूर्व पदकार से प्रदान होता है तो उत्तर पद पदकार से तत्पुरुष में ये भी मालूम नहीं है अन्य पद प्रधान तुम्हारा तो घोपड़ी चढ़ाव है मेरा अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है बूंगरी में है नही भाव समाज में अब व्य भाव समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और बूंगरी समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है तत्पूर्व समास में क्या होता है उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है तो इसलिए है ना हृदय दुर्बल्यम इतनी हृदय दुर्बल्यम उत्तर पद दुर्बल्य है ना तो क्षुद्रम किसके साथ करेंगे प्रधान के साथ या प्रधान के साथ हृदय के साथ करेंगे या के के साथ साथ करेंगे प्रधान करना पड़ेगा दुर्बलता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता प्रधान है ना तो दुर्बलता जो साथ क्षुद्र का अन्वय होगा हृदय के साथ नहीं होगा बात वही आई है ना क्षुद्र का अन्वय हृदय के साथ करेंगे दौर्बल्य के साथ करेंगे क्योंकि प्रधान के साथ अन्वय करना होता है अप्रधान के साथ हाँ तो क्षुद्र हृदय के ये अर्थ नहीं होगा हृदय की जो दुर्बलता है वो उसके हृदय नहीं? नहीं। की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके परम तो कृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके उत्कृष्ट कर से खड़ा होगा हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके खड़ा हो उत्तिष्ठे जाती कौनसी धातु ना है और ये लौट पुरुष खुद उपर गए और हृदय की शुद्ध दुर्बलता का त्याग करके उत्तिष्ठे खड़ा हो जा भगवान ने कितने वचन बोले अभी दो बोले उसने क्या बोला कि की क्यों हो गया मुँह तुमको फिर कहते हैं तुम न सकता वो मत प्राप्त हो कायरता को मत प्राप्त हो ये तुझे सोभा नहीं पाती है यही हृदय की दुर्बलता है ना ये हृदय की दुर्बलता से ये सब कर रहा है हृदय मजबूत होगा तो ऐसा नहीं सोच पाएगा तो को छूण कर क्लैव भी हृदय की दुर्बलता है इसलिए क्लैब जैसा व्यवहार कर रहा है खड़ा हो जाए ऐसा अर्जुन कितनी देर बाद गीता को उपदेश सुनने के बाद ही माना है करिश्चय तो बाद में कहा है वचनम तो बाद में कहा है ओम पूर्णमद